अष्टावक्र गीता तेरहवा प्रकरण स्वरूप स्थिति का आनंद आत्मा के सिवाय अन्य कोई वस्तु है ही नहीं ऐसे बोध से जो स्वरूप स्थिति प्राप्त होती है वह केवल केवलधारी होने पर भी दुर्लभ है इसलिए त्याग ग्रहण का परित्याग करके मैं मौज में रहता हूँ कुछ का त्यक्ता पुरुषार्थ सुखम कहीं तो शरीर को कष्ट होता है और कहीं जीवा को तथा कहीं मन को इसलिए उन सबको छोड़कर मैं अपने स्वरूप में सुखपूर्वक स्थित हूँ कृतम कि तत्व तत्कृसे शरीर अंत करण आदि के द्वारा किया हुआ कर्म वस्तुतः कुछ नहीं है ऐसा निश्चय करके जब जो कर्तव्य सामने आ जाता है उसे करके मैं मौज में रहता हूँ कर्म नहीं हस्तोगि योग विरहा का संकल्प करो अथवा उसके त्याग का संकल्प करो यह दुराग्रह तो साधक के लिए है न मुझसे किसी का सहयोग है और न तो वियोग इसलिए मैं सुख पूर्वक रहता हूँ अथवा से, यथा से ना मेरा कोई लाभ है तो इसलिए उठते बैठते सोते मैं अपनी मौत में रहता हूँ स्वतो <स्वाँगा> ना हानि सिद्ध ना, ना वि से यथा सुखम। से न सोने मेरी कोई कोई हानि हानि है और ना से कोई और परिश्रम करने लाभ लाभ इसलिए की बुद्धि का परितग करके मैं मौज में रहता हूँ सुखादी रूपा नियम भावे स्वालोक्य भोशा शुभ वि जगत के किसी भी पदार्थ में स्थिति में यह सुख है या दुख है ऐसा नियम नहीं है यह बात मैंने बार बार देख ली है इसलिए शुभ हित और अशुभ अहित बुद्धि का परित्याग करके मैं मौज में रहता इति यथा नाम विरचितायाकरण समा tam um.